श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस मार्च अट्ठारह ईश्वर दर्शन तथा विचार मार्ग श्री रामकृष्ण नरेंद्र को अपने पास बैठाकर एक दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं एकाएक वे उनके पास और सरक कर बैठे नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो इससे क्या श्री राम कृष्ण का प्यार मानो और उम्र पड़ा नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं राधे तुमने मान किया तो क्या हुआ हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं नरेंद्र से जब तक विचार है तब तक वे नहीं मिले तुम लोग विचार कर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जहाँ न्योता रहता है वहाँ शब्द तभी तक सुन पड़ता है जब तक लोग भोजन करने के लिए बैठते नहीं तरकारी और पूड़ियाँ आई नहीं कि 12 आने गुलगपाड़ा घट जाता है सब हंसते हैं दूसरी चीज़ें जो जो-जो आती हैं त्यों त्यों आवाज़ घटती जाती है दही आया कि बस सपा सप आवाज़ रह गई फिर भोजन हो जाने पर निद्रा जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे विचार उतना ही घटता जाएगा उन्हें पा लेने पर फिर शब्द या विचार नहीं रह जाते तब रह जाती है निद्रा समाधि यह कहकर नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह कर रहे हैं और हरि ओम हरि ओम हरि ही ओम कह रहे हैं वैसा क्यों कह तथा कर रहे हैं क्या श्री रामकृष्ण नरेंद्र के अंदर नारायण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं क्या यही मनुष्य में ईश्वर दर्शन है बड़े आश्चर्य की बात है देखते ही देखते श्री रामकृष्ण का बाह्य ज्ञान विलीन होने लगा बहिर जगत का होश बिल्कुल जाता रहा शायद यही अर्धबाह्य दशा है जो चैतन्य देव को हुई थी अब भी नरेंद्र के पैर पर श्री कृष्ण का हाथ पड़ा हुआ है मानो किसी बहाने से नारायण का पैर दबा रहे हों फिर देह पर हाथ फिर रहे हैं परमात्मा जाने इस तरह श्री कृष्ण नरेंद्र को नारायण मान उनकी सेवा कर रहे थे या उनमें शक्ति का संचार कर रहे थे देखते ही देखते और भी भावांतर होने लगा नरेंद्र के आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं एक गाना गा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, उठूंगा कैसे गौरांग के प्रेम में पूरे मतवाले वाले कुछ देर के लिए वे फिर चित्रवत हो निर्बाक रह गए भावावेश में मस्त होकर फिर कहने लगे संभालकर राधे यमुना में गिर जाओगी कृष्ण प्रेमो मादिनी भाव विभोर हो फिर कह रहे हैं सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं श्री कृष्ण के अंग से सुगंध निकल रही है अब मैं चल नहीं सकती इस समय संसार भूल गया है किसी की याद नहीं है नरेंद्र सामने है परंतु उनकी भी याद नहीं है कहाँ वे बैठे हैं इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है इस समय प्राण मानो ईश्वर में लीन हो गया है मत गौरांग के प्रेम में पूरे मतवाले यह कहते हुए हंकार देकर श्री कृष्ण एकाएक उठ कर खड़े हो गए फिर बैठकर कहने लगे वह एक उजाला आ रहा है मैं देख रहा हूँ परंतु किस तरफ से आ रहा है अभी तक कुछ समझ में नहीं आता अब नरेंद्र गाने लगे भावार्थ दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए मेरे प्राणों को मुग्ध कर दिया सब तो लोग तुम्हें पाकर शोक भूल जाता है फिर हम जैसे दीनहीन की बात ही क्या है गाना सुनते हुए श्री कृष्ण का बाहरी संसार का ज्ञान छूटता जा रहा है फिर आँखें बंद हो गई देह निस्पंद हो गई श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो गए समाधि छूटने पर कह रहे हैं मुझे कौन ले जाएगा बालक जैसे साथी के बिना चारों ओर अंधेरा देखता है यह वही भाव है रात अधिक हो गई है फाल्गुन की कृष्णा दशमी है रात अंधेरी है श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे गाड़ी पर बैठेंगे भक्त सब गाड़ी के पास खड़े हुए हैं श्री राम कृष्ण को वे बड़े सावधानी से गाड़ी पर चढ़ा रहे हैं इस समय भी श्री रामकृष्ण भावोन्मत्त हो रहे हैं गाड़ी चली गई भक्तगण अपने अपने घर जा रहे हैं